श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी आनंद उस वर्ष अठारह सौ अंठानवे ईस्वी में स्वामी निरंजनानंद अल्मोड़ा से स्वामी शुद्धानंद के साथ वाराणसी आए तथा वंशी दत्त के उद्यान में रहते हुए तपस्या रत हुए उस समय वे माधुकरी पर रहा करते थे काशी में निवास करते समय उनके चारू बाबू स्वामी शुभानंद से मुलाकात हुई इसके पूर्व चारू बाबू जब एक बार आलम बाजार मट गए थे तब उनकी स्वामी निरंजनानंद के साथ जान पहचान हुई थी जब ठाकुर के इन अंतरंग पार्षद को निकट पाकर वे उनसे घनिष्ठ रूप से मिलने जुलने लगे उन दिनों काशी के कुछ युवक श्री केदारनाथ मौलिक स्वामी अचलानंद के मकान पर एकत्र होकर श्री रामकृष्ण देव के विषय में चर्चा आदि किया करते थे चारू बाबू से यह बात ज्ञात ज्ञात होने पर एक दिन निरंजनानंद ने उस सभा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की चारू बाबू ने सबको बतला दिया कि श्री राम कृष्ण देव के एक पार्षद काशी में ही हैं और वे आगामी सभा में उपस्थित होंगे संवाद पाकर सभी अत्यंत आनंदित हुए और यथायोग्य व्यवस्था में जुट गए चारू बाबू का लाया हुआ श्री रामकृष्ण का एक चित्र पहले से ही केदारनाथ के घर पर रखा हुआ था उस दिन उसे पुष्पमाला से सुसज्जित किया गया फिर संध्या समय निरंजन महाराज आए और अपनी स्वभाव सुलभ सरल भाषा में श्री कृष्ण का गुणगान किया भक्तगण उनके भाव माधुर्य पर मुग्ध हो गए उनके कुछ दिन बाद ही श्री कृष्ण देव का जन्मदिन था उस दिन पुनः केदारनाथ के, के निवास स्थान पर उपस्थित होकर उन्होंने अपने हाथ से पूजा आदि सम्पन्न की यद्यपि उस दिन का आयोजन छोटा ही था पर भक्तों में उत्साह विपुल था विशेषकर श्री कृष्ण पार्षद की उपस्थिति तथा उनके श्रीमुख से निकली श्री कृष्ण विषयक भावपूर्ण बातों ने सबका चित्त आकृष्ट कर लिया अवसर पर भक्तों में कुछ प्रसाद वितरण भी हुआ इस प्रकार स्वामी निरंजनानंद के नेतृत्व में वाराणसी में श्री रामकृष्ण उत्सव का प्रवर्तन हुआ और इसके बाद से वहाँ पर नित्य नियमित रूप से संध्या समय श्री रामकृष्ण विवेकानंद संबंधी चर्चा चलने लगी काशीधाम में कुछ दिन तपस्या आदि में बिताने के बाद निरंजनानंद महाराज हरिद्वार चले गए इधर केदारनाथ के हृदय में वैराग्य की अग्नि अधिकाधिक प्रज्वलित हो रही थी इसी भी स्वामी जी के शिष्य स्वामी कल्याणानंद हरिद्वार जाते समय मार्ग में काशी ठहरे उनके संपर्क में आकर केदारनाथ का वैराग्य और भी अधिक तीव्र हो उठा उनकी अवस्था देखकर एक दिन चारू ने कहा अब क्या देखते हैं जी अभी निकल पड़िए केदारनाथ ने पूछा कहाँ जाऊं? चारू बोले हरिद्वार में निरंजनानंद स्वामी जी हैं आप कुछ दिन उनके पास जा रहिए मैं पत्र लिखे देता हूँ केदारनाथ सहमत हो गए चारूबाबू ने हरिद्वार में निरंजनानंद को पत्र द्वारा केदारनाथ के गृहत्याग के संकल्प से अवगत कराया उत्तर में निरंजन महाराज ने अत्यंत स्नेहपूर्ण भाषा में केदारनाथ को इस पथ की विपुल विघ्न बाधाओं की जानकारी दी और कठोपनिषद से छस् धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पथस्तत्कवयो बदंती आदि श्लोक उद्धित करते हुए उन्हें अपना यह संकल्प त्याग देने की सलाह दी परंतु केदारनाथ के हृदय में उस समय वैराग्य का प्राबल्य था उसने हृदय की पुकार को दबा पाने में असमर्थ होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गृह त्याग करके अगस्त 1899 सौ ईस्वी में एक दिन हरिद्वार जा पहुँचे निरंजन महाराज इन दिनों किराए के एक छोटे से मकान में रहते थे केदारनाथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा मैं गृहत्याग करके श्री ठाकुर के चरणों में आश्रय पाने की आशा से आपके पास आया हूँ इसी पर निरंजन महाराज ने अत्यंत आनंदित होकर उन्हें वहाँ रख लिया और गेरुआ वस्त्र देते हुए उन्हें माधुकरी तथा ठाकुर सेवा आदि साधु सुलभ बातें सिखा दी केदारनाथ के आने के कुछ समय बाद स्वामी निरंजनानंद का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और उन्हें विवश होकर चिकित्सा के लिए कलकत्ता जाना पड़ा लगभग ढाई महीने बाद भी शरीर निरोग न होने पर उन्होंने केदारनाथ को लिखा मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और सेवा शुश्रूषा आदि की असुविधा हो रही है तुम आ जाओ तो अच्छा रहे पत्र पाते ही केदारनाथ अविलंब उनके पास आ गए उन दिनों निरंजन महाराज भवानीचरण दत्त लेन में मास्टर महाशय के एक किराए के मकान में निवास कर रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद आदि गुरु भ्रातागण प्राय वहाँ जाकर उनकी चिकित्सा आदि की व्यवस्था देखा करते थे यह बीमारी काफ़ी दिनों तक रही एक बार तो उनका प्राण संशय तक उपस्थित हुआ था कलकत्ता पहुँच केदारनाथ अनन्य भाव से अकेले ही दिन रात निरंजन महाराज की सेवा शुश्रषा करने लगे कुछ दिन बाद आवश्यकता महसूस होने पर महसूस होने पर मठ से स्वामी बोधानंद को भेजा गया परंतु थोड़ी ही समय के भीतर दोनों अस्वस्थ होकर बेलूर मठ लौटने को बाध्य हुए इसके बाद स्वामी प्रेमानंद ने सेवा का उत्तरदायित्व लिया इस समय अखिल मिस्त्री लेन में किराए का एक दूसरा मकान लेकर निरंजन महाराज को वहाँ स्थानांतरित किया गया एक भक्त ने उस मकान का भाड़ा तथा चिकित्सा पथ्य आदि का सारा व्यवहार करना सहर्ष स्वीकार किया केदारनाथ ने केवल तीन चार दिन ही मठ में बिताए थे स्वामी निरंजनानंद के बुलावे पर वे पुनः उनकी सैया के निकट पहुँच गए परंतु संभवतः इस कारण उनका दुर्बल शरीर अस्वस्थ हो गया और वे काशी लौटने को विवश हुए वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी मानसिक अशांति का उल्लेख करते हुए निरंजन महाराज को एक पत्र लिखा जिसके उत्तर में उन्होंने अत्यंत उत्साह देते हुए लिखा जयराम बाटी में श्री माता जी के पास जाओ वहीं पर मेरे साथ मुलाकात होगी निरंजनानंद जी को आशा थी कि वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे परंतु स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाने के कारण उनका जयराम बाटी जाना न हो सका अस्तु सबके सम्मिलित प्रयास तथा ठाकुर की कृपा से उस बार भी स्वस्थ हो उठे स्वामी जी के द्वितीय बार दिसंबर उन्नीस ईस्वी में अमेरिका से लौटने पर निरंजनानंद को पुनः उनके सानिध्य लाभ का सुयोग प्राप्त हुआ जिससे वे अत्यंत आनंदित हुए 1902 ईस्वी में जब स्वामी जी काशी धाम में निवास करने गए तब उन्होंने उनके लिए काली कृष्ण के प्रासाद तुल्य भव्य भवन में रहने की व्यवस्था की इसके कुछ दिन पहले प्रसिद्ध जापानी शिल्पी ओकाकुरा भारत आए थे और स्वामी जी के समीप भारत के प्राचीन स्थानों को देखने की अभिलाषा प्रकट की थी स्वामी जी ने निरंजन महाराज को उनके साथ कर दिया और ओकाकुरा उनके साथ बुद्ध गया आगरा ग्वालियर अजंता आदि दर्शनीय स्थानों का दर्शन करने गए ओकाकुरा निरंजन महाराज के सरल व्यवहार पर अत्यंत मुग्ध हुए थे तथा स्वामी जी को लिखे एक पत्र में उनकी विपुल प्रशंसा की थी 1902 सौ फरवरी के अंत में स्वामी जी वाराणसी में अत्यंत अस्वस्थ हो गए अतः शिवानंद जी के साथ निरंजनानंद उन्हें बेलूर मठ ले आए मठ में आकर सेवार में रत्न निरंजनानंद सिर पर पगड़ी बांधे हाथ में लाठी लेकर स्वामी जी के द्वार पर प्रहरी का कार्य किया करते थे इसमें उन्हें विशेष गौरव की अनुभूति होती थी इसी सेवा काल में घटी एक मज़ेदार घटना से उनकी विनोद प्रियता की झलक मिलती है एक दिन स्वामी जी के एक ब्रह्मचारी शिष्य मायावती से आए और स्वामी जी के दर्शन करने की अनुमति मांगी द्वार पर खड़े निरंजन महाराज उन्हें पहचान न सके तथा भीतर नहीं जाने दिया परंतु बुद्धिमान ब्रह्मचारी इस पर निराश नहीं हुए बातचीत होती रही इसी बीच कुछ मौका देख वे द्वारपाल के पैरों के बीच से निकल गए और जाकर स्वामी जी के चरणों में प्रणत हुए निरंजन महाराज को स्वामी जी से उन ब्रह्मचारी का परिचय मिला वे उन ब्रह्मचारी पर रुष्ट न होकर उनके द्वारा अवलंबित उपाय पर खूब हंसे इसी समय की एक दूसरी घटना से उनकी निष्प्रिया और चारित्रिक दृढ़ता का परिचय मिलता है स्वामी जी जब वाराणसी में थे उसी समय कलकत्ते के एक सज्जन ने काशी में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया संवाद पाकर स्वामी जी ने ऐसा विचार प्रकट किया कि वे यदि दुखी पीड़ितों के लिए कुछ करते तो उसे एक हजार मंदिर निर्माण का फल प्राप्त होता लोगों से स्वामी जी का यह मत सुनकर उन्होंने कहा वहां के पुअर मैंस रिलीफ एसोसिएशन जो बाद में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के रूप में परिणत हुआ को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता देने का वचन दिया परंतु कुछ समय बीतने पर उनका उत्साह हिला पड़ गया और उन्होंने वचन दी हुई राशि को घटाकर बहुत कम धन देना चाहा इस पर तनिक भी आगा पीछा न करते हुए निरंजन महाराज ने इस प्रतिज्ञा भंग करने वाले व्यक्ति का दान अस्वीकार कर दिया